माँ की बातें स्वामी अरूपानंद आठ मई उन्नीस सौ तेरह बाटी राधु को बुखार और दर्द था माँ कहने लगी इस राधी के ऊपर अब मेरा तनिक भी मन नहीं है उसका रोग देख देख कर मुझे वितृष्णा हो गई है मन को मैंने जबरदस्ती लगा कर रखा है ठाकुर से कहती हूँ ठाकुर राधी के ऊपर तनिक मन बैठा दो नहीं तो उसे कौन देखेगा ऐसा रोग भी कहीं नहीं देखा लगता है पूर्वजन्म में यह रोग लेकर मरी थी प्रायश्चित नहीं किया था इसलिए ऐसा हुआ मेरी दो चीज़ें कहने की इच्छा है एक किसी बैगा को दिखाने की कि ऐसा क्यों हो रहा है और दूसरी चांद्रायण व्रत करने की ठाकुर को जब महाभाव होता था तो उस समय उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनकी छाती पर आग के साथ तवे जल रहे हों पुस्तक में सब पढ़ा है तो तब मेरे जेठ उन्हें गांव ले गए पांडवा से एक बैगे को बुलाया देवता का आविर्भाव होने से उस बैगे ने उनके बचपन का नाम लेते हुए कहा ओ अमोक गदाई तुम्हें यह महाभाव ईश्वर की कृपा से हुआ है यह रोग नहीं है पर तुम इतना अधिक सुपारी मत खाया करो सुपारी अधिक खाने से पुरुषों में काम भाव बढ़ता है मनुष्य जो रोग लेकर मरता है यदि उसका प्रायश्चित न करे तो अगले जन्म में भी उसे वही रोग होता है पर साधुओं के लिए यह सब कुछ नहीं है केदार की माँ वे लोग भगवान का नाम लेते लेते मरते हैं इसलिए भगवान को प्राप्त होते हैं माँ हाँ सही है यह जो लड़का द्वारिका मजुमदार लड़का बीए परीक्षा देकर ही जयराम बाटी गया था गरीब माँ बाप ने उसे बड़े कष्ट से पढ़ाया था तथा एकमात्र पुत्र होने से उसका विवाह निश्चित किया था माँ बाप के अनुरोध से लड़का इसके लिए राजी हो गया था श्री माँ से उसने सारी घटना कही माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा डर की क्या बात है ठाकुर के भक्त लोग बलराम बाबू आदि सब गृहस्थ थे उन्होंने उन लोगों को अभय दिया था वह लड़का लौटते समय पेचिस से ग्रस्त हुआ और छह सात दिन के भीतर ही मर गया अंतिम समय में वह होश हवास में ठाकुर का नाम लेता रहा और रामकृष्ण प्रेमानंदे हरि हरि बोल कहते हुए उसके प्राण निकले मां के पास खबर पहुंचने पर उन्होंने बहुत दुखित हो कहा था यहां आकर ऐसा किसी का नहीं हुआ अर्थात उनके दर्शन के लिए आए ऐसे किसी की मृत्यु नहीं हुई थी कुआलपाड़ा में मर गया उसका क्या पुनर्जन्म होगा नहीं होगा काशीपुर में अपनी अस्वस्थता के समय ठाकुर ने कहा था ऐसी बीमारी है और दक्षिणेश्वर के खजानची आदि लोग कहेंगे कि इसके लिए प्रायश्चित नहीं किया सो ओ रामलाल तू तो दस रुपये लेकर दक्षिणेश्वर जा और मां काली को निवेदित करके ब्राह्मण आदि के बीच बांट देना साधु कर्मानुष्ठान नहीं कर सकता इसलिए उन्होंने रुपया इष्ट को निवेदित करके बाँटने को कहा ऋषि मुनि लोग जंगल में रहते थे उनके लिए क्या चंद्रायण करना संभव था वे लोग फल फूल आदि इष्ट को समर्पित करके बांट देते थे उसी से उनका हो जाता था पगली मामी मेरी मौसी रोग लेकर मरी है तो क्या उसको वही रोग होगा माँ क्या तुम्हारी मौसी ने मर कर फिर जन्म नहीं लिया है मरने के बाद उसका जन्म भी हुआ है और उनका रोग भी उसके साथ चला आया है अनेक बार कर्म फल के कारण एक वंश वाले बार बार उसी वंश में जन्म लेते और मरते हैं गंगा में पिंड देने से तब कहीं उद्धार होता है रात में भोजन के पश्चात मैं माँ के कमरे में पान लेने को गया रांची के एक भक्त ने ठाकुर का दर्शन पाया था यह घटना मैं माँ को सुनाने लगा एक व्यक्ति साधु दर्शन हेतु दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास कभी कभी जाता था वह दुबला और ठिगना था ठाकुर उसे पका सरसों कहकर बुलाते थे ठाकुर के देह त्याग के अनेक वर्ष बाद जब वह शिलॉग में नौकरी कर रहा था तब उसकी ठाकुर के प्रति विशेष भक्ति हुई उसका आफिस शिलॉग से ढाका आया और फिर ढाका से रांची रांची में वह रात में सोया हुआ था कि अचानक किसी की पुकार सुन उसकी नींद टूट गई उसने सुना कि कोई पुकार रहा है ओ पके सरसो वह चकित हो सोचने लगा कि मेरे इस नाम को तो और कोई नहीं जानता केवल ठाकुर ही मुझे इस नाम से पुकारते थे दरवाज़ा खोलकर उसने देखा कि ठाकुर ही रास्ते में खड़े हुए हैं गेरवा वस्त्र है पैर में खड़ाऊ और हाथ में चिमटा है चांदनी रात थी वे कह रहे थे अरे यहाँ स्वयं की कुछ चर्चा करो ढाका में भले उसकी आवश्यकता नहीं थी पर यहाँ उसे क्यों बंद कर दिया ऐसा मत करो यह कहकर वे अंतर ध्यान हो गए शिलांग के इन लोगों ने एक समिति जैसा बनाया था वहाँ कथामृत वचनामृत आदि का पाठ होता था शिलानग से जब ये लोग ढाका पहुँचे तो वहाँ पहले से ही एक समिति कार्य कर रही थी अतः ये भक्त लोग वहीं योगदान देने देते रहे और इनकी पहले की समिति का अस्तित्व नहीं रहा वहाँ से जब ये लोग रांची पहुंचे तो शिलांग की भांति कथामृत पाठ प्रारंभ नहीं हो पाया था अतः समिति बंद ही थी मैंने माँ से पूछा माँ ठाकुर के पैरों में खड़ा खड़ाऊ और हाथ में चिमटा क्यों दिखा माँ वह सन्यासी का वेश है ना उन्होंने बाउल के वेश में आने की बात कही है देह में अलखला थिर पर जटा और थोड़ी थोड़ी दाढ़ी उन्होंने कहा था वर्धमान के रास्ते से देश को जाऊँगा रास्ते में किसी का लड़का टट्टी फिरता मिलेगा हाथ में पत्थर का टूटा बर्तन और बगल में एक झोला होगा जा रहे हैं तो जा ही रहे हैं खा रहे हैं तो खा ही रहे हैं इधर उधर कोई ख्याल नहीं है मैं वर्तमान के रास्ते से क्यों माँ उधर ही तो देश जन्म स्थान है मैं तब क्या वे बंगाली होंगे माँ हाँ बंगाली मैंने उनकी बात सुनकर कहा यह तुम्हारी कैसी इच्छा है उन्होंने हंस कहा हाँ तुम्हारे हाथ में हुक्का गुड़गुड़ी होगी। यह कहकर माँ ने वृंदावन में हुक्का पकड़ने की घटना का वर्णन किया मैंने कहा हमारे देश अंचल में कोई नहीं आया तुम हमारे देश में जाना अगले जन्म में इसी बार वहाँ जाने की बात कह रहा हूँ ऐसा सोचकर कर माँ कहने लगी तुम्हारे यहाँ कैसे जाना होता है रेल से जहाज से या स्टीमर से तुम्हारे उस देश में एक बार जाने से अच्छा होता उनकी यदि इच्छा होगी तो होगा उधर जाना नहीं हो पाया है उन्होंने मुझसे कहा था मेरा जिन स्थानों में जाना नहीं हो पाया है तुम उन सब स्थानों में जाना इसीलिए उनके आशीर्वाद से रामेश्वर आदि जाना हुआ मैं माँ शास्त्र में दस अवतारों की बात है चैतन्य रामकृष्ण आदि अवतारों का तो वर्णन नहीं है माँ जानते हो यह सब उनके खेल है, उनकी इच्छा है मैं वे किस गांव में जन्म लेंगे माँ क्या जानूँ मुझे नहीं मालूम और यह कह कहकर उन्होंने प्रसंग को दबा दिया